अन्यो ही सा आत्मा जो ज्ञान विषय तिर कहा गया आत्मा विज्ञान विषय बन रहा है विज्ञान सापेक्ष जो आत्मा है वो अन्य आज जो स्वरूप आत्मा है वो अन्य अलग अलग है धोन कैसे क्योंकि बुद्धियादि कार्य करण संघात विमान संतान अविच्छेद लक्षण अवेकात्मक बुद्धि भास प्रधान चक्षरादिकरणो नि्यचिस्वरूपत्मारो यना भावर्मकर्म तलक्षण भाषते भाषित होता है दूसरा चीज कैसे तो, तो समझा रहे हैं धर्म जो धर्मजो बुद्धियादी रूप कार्यकर्णसघात बुद्धियाद कार्यकर्णसघाते बुद्धियादि कार्यकर्णसघात में रूपा जो जो जो कि क्या है ये कार्यक्रम संघात अनात्मा उस अनात्मा में आत्मा का अभिमान का संतान आत्मा आत्माभिमान की धारा चली हुई है सबसे तो अविच्छिन धारा है अविच्छेद अनाधिकार से चली आई हुई है इस शरीर आदि को ही हम आत्मा मान के बैठे हुए हैं आत्माभिमान संघातो में आम दीर्घा संघात में यह आत्माभिमान संतानो जो आत्म रूपेण अभिमान का जो संतान है धारा है वह अनादि भव परंपरा प्रापिता जो कि अनादि जन्म मृत्यु की परंपरा से प्राप्त हो रखा है तेद रूपम अनिर्वाच्यम अज्ञान लक्षण छिन्हम यस उसका अविच्छेद रूपा अनिर्वाच्य ज्ञान लक्षणम लक्षण मन छिन्हम यस ऐसा अविच्छेद लक्षण हो अविवेकात्मक हो अविच्छेद है अविच्छेद क्या है वो अविच्छेद रूपा अनिर्वाच्य ज्ञान को ही कह दिया अविच्छेद हो रखा है क्या है ये अज्ञान ही अविच्छिन्न रूप से है परंपरा जन्म मरण की परंपरा के द्वारा अविच्छेद रूपेण अनिर्वाच्य ज्ञान की धारा चली आई हुई है वह है लक्षण मन छिन्नम ये लक्षण कौन मैंने क्या लेना चित प्रतिबिंब से चिदा ऐसा जो है उसका नाम इतना लंबा चौड़ा एक शब्द बन गया क्या हो बुद्धिया मान संता केवल इतना ही नविकात्मको और कैसा है अविवेका दूसरा वाला जो विज्ञान अपेक्षा वाला होता है। का मतलब क्या? उसको अविवेका निर्वाच्य चैतन्यम आवच्छिद्य स्वावच्छिन्थाप्रति बध्य मौयास तस्मा अविवेकात्मक जीव इुच्य अनिर्वाच्य यदि यद्य अनिर्च्य ज्ञान कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है चैतनिक अधीन है ब्रह्म आधी नहीं है ब्रह्म वो भी कल्पित है लेकिन बड़ी विलक्षणता यह है कि वह अज्ञान क्या कर रहा है जिसमें रह रहा है उसी को अपने से परिचिंद कर दिया बांध दिया उसको जिसमें रह रहा है उसी को बांध दिया जैसे आजकल के किरादार होते हैं मालिक को यंत्र मंत्र, तंत्र से बांध देते हैं अपने वश में कर लेते हैं मालिक को अपने मर्जी से नचाते रहते चैतन्य को अपने वश चैतन्य स्वावच्छिन्थास्व प्रतिबद्ध कहते क्या कर दिया चैतन्य को अवच्छेद कर दिया अवच्छिद्य अवचन करके अज्ञान स्वावचि चैतन्य में प्रतिबद्ध यथास्वरूप का उपास होना चाहिए उसको उसने कर कर दिया प्रति कर दिया प्रतिबंधित क्या है शिक्षित उसको प्रतिबद्ध कर दिया ढक दिया रोक दिया बांध दिया एक तरह से मौध्य और मौध्यता मोह शोक मोह आदि अध्यास कारण हो गया है तस्मा इसलिए तादृश जो आत्मा है एक दर्श अज्ञान आवच्छिन्न जो आत्मा है उस अज्ञान आवच्छिन्न आत्मा का नाम ही अविवेक आत्मा वो जीव है ना ऐसा जो जीव है वह जीव को विज्ञान के अपेक्षा होती है तादृश जीव ही विज्ञान अपेक्षित जीव होता है शुद्ध स्वरूप होता है वो आत्मा विज्ञानापेक्षित नहीं है बुद्धे अंतकरण से यहाँ नीलपीता तथा चिप प्रतिम्ब प्रमादे भातिष सत्ताशिष्टाविष्ट हिरात्म स्वरूप सै सार यथोक्त रागे दूसरे एक सामस करते देखो बुद्ध्यो भाष प्रधान क्या ये तीसरा लक्षण इस जीव का विशेष तीसरा बुद्धियों बुद्धि क्या है अंत करण से यथा यथा पीता पीताद्यास जैसा जैसा घटपटाद्या को प्राप्त होता है नीलपीत ये सब विषयाकारावभाष बुद्धि का ही परिणाम क्या अंतकरण का परिणाम ही तत्त घटपटाद्याण अवभाष होना है नाते यथा तथा तथा चित्रब परमातृत्वी तब चिताभा था ये अपने वो क्या बोलने लगता है मैं परमात्ता हूँ जानने वाला मैं लेकिन जानने वाला प्रकाशन करने वाला दूसरा था और इसने अपने आप में आरोपित कर लिया मैं जानने वाला हूँ चिराभास ने प्रतिबिंब भूता जो चिताभाष स्वयं में परमातृत्व स्वीकार कर लिया भातिति द्वारा ही सत्ता विशिष्ट अंतर निविष्ट हो सत्व से विशिष्ट होकर के सभी के शरीर आदि के भीतर निविष्ट होकर यह आत्मा जो आत्मा नित्य चरूप था वही यहाँ पर सारे है वास्तव में सारो वास्तव में इस चिदाभास है बिंब कौन है? तो है सार तो वही है जिसका ऐसा ये जो है अविवेका जीवात्मा है जिसका सार नित्य चित्त स्वरूप है जिसका बिंब नित्य चित्त स्वरूप है ऐसा यह प्रतिबंब चिदाभास है जो की अविवेकात्मक है और कैसा है चक्षुरादि चक्षुराधिकरण चक्षुराधि करण जिसका सब जो बौरी समासमिन कहीं पर यहा है पार? कहीं यश्या ले रहे हैं पूर्व है में यस्मिन है ना प्रधानवास प्रधान में यस्मिन विग्रह किया था और उससे पूर्व में दोनों में यश्य था और अब अगले में भी यश्य चुरिकरण यार विशिष्ट चैतन्य के अंदर मातृत्व आदि का आने में कारण कौन दे चक्ष तो चक्षुरादि यह कर्ण जिसका ऐसा यह जीवात्मा है जो अन्य है शुद्ध से भिन्न और कैसा है नित्य चित्त स्वरूपात्मा सारो नित्य चित्त स्वरूप यह है आत्मा अंत सारो यश यही क्या था ये सारो यित स्वरूप आत्मा सारो और कैसा है वो त्र अनित्य विज्ञान भाषते इसी अंतकरण में आपको लगता है घट ज्ञान पैदा हुआ नष्ट हो गया पट ज्ञान पैदा हुआ नष्ट हुआ ऐसा अनित्य विज्ञान भाषित भी होता है में। को ही हमेशा अनित्य ज्ञान भाषित होता है जो घट ज्ञान ज्ञान, ज्ञान सब क्या है अनित्य ज्ञान है इसका निरंतर होते रहता है इसको और बौद्ध प्रत्याय नाम आविर्भाव त्रभाव वो थे। थे। में ना उसको ले रहे हम त धर्म परिणाम रूपा कुया बुद्धिपरिणामना परमूलपीता बौद्ध प्रत्याद्ध मेनेौदर्शंग क्षण विद्या प्रत्यय ऐसा बौद्ध मने, मने बुद्धि का जो परुद्धे परिणाम बौद्धा बुद्धि का परमूपा जो प्रत्यय हाँ, नहीं तो बहुत शब्द देखते हैं लोग बौद्ध दर्शन छठ चले जाएंगे वहां पर दिमाग भाग जाता है नहीं नहीं दिमाग को पकड़ो भागने मत दो उसको बुद्ध बहुत दर्शन इसलिए बुद्धि परिणाम रूपा नाम नील पीटादि प्रत्यानाम उत्पन्न विनाशवत्ता ये कैसे उत्पन्न विनाशाली है तदुपरक्त रूप अमित चैतन्य उससे उपरक्त होकर के मानो ये चैतन्य में कैसा लग रहा है अनित्य जैसा भाषित होता है आविर भाव आविर्भाव भावर्मकत्ता आविर्भावत्वाद उत्पन्न विनाश वत्पेण अतन्यम यहाँ तय तथा मैंने अत्यत विलक्षण की चाषते विलक्षण जो भाषित होता है सो अन् जीव ऐसा जोर देना पूर्ण के साथ इतना विशेषणों से समझा दिया ये जो जीव जिसको पूर्व पक्षी ने आत्मा नवे तत्मस इत्यादि में शंका किया था वहां जो तृतीयांत देख रहे हैं आत्मानम आत्मानम आत्मा नम अवेद आत्मा विदिवा इत्यादि में ज्ञान विषय विज्ञान सापेक्ष आत्मा दिखाई दे रहा है वह विज्ञान सापेक्ष आत्मा इस एता स्वरूप वाले उस आत्मा से ग्रहण किया गया है श्रुति में इसलिए सर्वाणी एक जीव ये विशेष क्या है इस जीव का विशेषण है विशेषण दे रहे हो भाई तो इसके भेद को स्पष्ट करने के शुद्ध से इस मलिन का भेद को स्थापित करने के लिए इतने विशेषणों से समझाए पहला विशेषण था अनात्म आत्मा का जो बुद्धि हो रखी है इसे कारण इसके कारणीभूता विद्या की संतान अविच्छिन्न जो धारा अज्ञान का है तार्स अज्ञान विशिष्ट होने से अविवेकात्मक है वह है लक्षण मन छिन्न यस्य प्रतिबिंब से ऐसा प्रतिबिंबता चैतन्य को जीव पाते हैं जो शुद्ध से भिन्न है दूसरा वह अविवेकात्मक है क्योंकि अज्ञान अविच्छिन्न होता वह अज्ञान से का भेद घोषित नहीं कर पाता है उसी प्रकार से घटावचिन्न आकाश है आप व्यवहार कर दे कि हम घटाकाश को ला रहे हैं घटाकाश को कैसे ला सकता हो घट को ला सकते हो घटाकाश को तो कोई ला नहीं सकता, को ला जा सकता है क्या? है? ले जाओ इधर से उधर ले जाओ नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी अब्ञा व्यवहार करते हो मैं घटाकाश को ला रहा हूं उसी प्रकार यहां पर भी अज्ञानावचिन चेतन का जन्म मरना व्यवहार हो जाता है जबकि वह चैतन्य नाम जन्म मरण वाला बुद्धिभाष प्रदारा चक्षारिका ये विधे विशेषण चित्त नित्य चित नित्य अंतसारो यसते चौथा विशेषण पांचा बौद्ध प्रत्याभावत्त इस प्रकार से इन पाँच विशेषणों के द्वारा या यह जी अन्य जीवत्व को सिद्ध कर दिया न केवलम अनित्यत्व विशिष्टोपाधि रूढ़तया विज्ञान से केवल इस विज्ञान के अंदर विशिष्ट उपाधि पर आरूढ़ होने से अनित्यत्व आ गया इतना ही नहीं बल्कि और भी गड़बड़िया हो गई क्या तत् धर्म तय भाषते किंतु इन उपाधि के धर्म से विशिष्ट होकर के भाषित होने क्या है वो मनुष्य बोलने लग गया आत्मा हम ब्रह्मा बोलना भूल गया भूल ही गया नादिकाल से भूल गया है हम ब्रह्मास्मी इसीलिए बोलने पर भी वो दिमाग में फिट नहीं बैठता है ना? बोलते तो हैं सभी सुनते हैं सुनाते हैं लेकिन दिमाग में क्या है फिर भी 24 घंटा हम देवदत्तोश्मी हम मनुष्योस्मी हम ब्राह्मणोश्मी इत्यादि का अहंकार निरूढ़ होकर बैठा हुआ ऐसा इसका जड़ है ऊर्धमूल अधाखा है है न हम लोग मूल सोच नीचे उखाड़ हो जाए लेकिन उखाड़ो कहा? वो तो ऊपर कहीं लटका हुआ है उसका मूल आ ब्रह्मलोक पद तो चला गया है इसका जड़ प्रजापति के पेट में बैठा हुआ है, है? जिसके बेचारे बच्चे हम लोग परेशान हैं है? कैसे इसको उखाड़ेंगे ये निरूढ़ हो गया मनुष्य हम जाना मेरी प्रति शरीरम विलक्षण भी चेतन विशिष्ट भेद और एक से दूसरा विलक्षणों करके चैतन्य भाषित होता रहता है यह विशिष्ट का विशिष्ट उपाधि भेद के वजह से परमार्थ की दृश्य किस प्रकार का यह आत्मा यश विशिष्ट धर्मता भाषित है जिसके अंदर विश्व धर्मता भाषित होता है तत्रा तब तो भाषण कहते हैं अंत करण से मनसोपि मनो ये ज्ञानेन्द्रित चक्षु था और वाघेन्द्रित वाचो हो वाचम है ना चक्षुषम चक्षु कहा था वो दोनों को ले लिया चक्षुराधिकरण करके खत्म कर दिया और अब मनसोपनो अंतर्गत तक सर्वांतर हृदय है और तो मन का भी मन क्यों अंतकरण जो मन है इस मन का भी वह आत्मा मन है कह अंतर्गत सर्वांतर्गत होने से कर सर्वागत सर्वांतर्गत कैसा पता चला सर्वां श्रुत सर्वांतरियामी श्रुति है अंतर्यामी ब्राह्मण ने परिषद में जिसे साफ कहा है वो तो इसलिए उस श्रुति के आधार प्रयाग कह दे रहे आत्मा ते सर्वांतरा शेष आत्मा ते करके चारायण व्याज्ञल का जवाब में कहता है वही है आत्मा है जो तुम्हारी आत्मा है वही सर्वांतर है टिप्पणी है की उपदेश। सर्वांतर तिरता ये शतः आत्मा सर्वांतर ये अंतरिया श्रुति का प्रशद का है ये द्वितीय अध्याय में आता है विचार अंतर्गत उसकी व्याख्या करते हैं अंतर्गत का मतलब क्या भाष्यकर उसका स्वयं अपने वचन को विस्तार से समझा रहे अंतर्गत नित्य विज्ञान स्वरूप अंतर्गत क्या है वो मन के भीतर भी छिपा हुआ बैठा है तो इतना बहुत छोटा सा होगा कोई मन ही छोटा है उसके अंदर जो रहेगा कैसा होगा वो छोटा होगा ना अरे जो डिब्बा होगा डिब्बे के भीतर छोटा ही होगा पड़ा थोड़ा हो जाएगा ना एक हाथ के नौ हाथ के बीच जैसे कहानी बन जाए है? एक हाथ की लौकी में नौ हाथ का बीज ऐसे कहानी थोड़ा हो सकता है बीच फिर लोकी से बाहर हो जाएगा ऐसे तो हो नहीं सकता तो प्रकार से मन के अंतर्गत है कहानी से हो तो आप ब्रह्म फिर और छोटा हो गया कहते नहीं नहीं आसानी है और तात्पर्य पर क्या है नित्य विज्ञान स्वरूप आकाशवद प्रचलित आत्मना अंतर्गर्भूत अतर्गर्भूतेन बाह्यो बुद्ध्यात्मा तद्लक्षण अर्चुरीव अग्नि भाव विज्ञान विज्ञान अनित्य अनित्य आत्मा सुखी दुखी गौकि अतो अन्यो नित्य अनो निज्ञानस्व आत्मन विशिष्टागतेन चित्स्वूपेण अंतर्गतेन विशिष्टागत चित स्वरूप कैसा है नित्य विज्ञान स्वरूप और कैसा हो आकाश वचलित आत्मना आकाश के समान अप्रचलित आत्मा है वह किसी प्रकार से क्रिया आदि से संबद्ध उत्पत्ति विनाश आदि क्रिया से युक्त नहीं है लेकिन क्या करें तादात्म हो जाने से बाही के समान प्रतीत हो गया बहिर्व उद्भूत यथा निद्रया न दक्षिणामगतम पश्चिम उद्भूतम यथा निद्रया इसलिए बाह्यो बाह जैसा हो गया क्यों इस से ताधात्म्य हो जाने तो सर्वांतर्गत था वह परिच्छि बाह्य रूपेण प्रतीत होने और एक विशेष अंदर बाहि होने के पीछे अंतर गर्भूत अंतर गर्भूते न उसी प्रकार से है, जिस प्रकार से दृष्टांत समझाना है तो हयद्र उपरिषद में जाना पड़ता है में क्या कहा वही पुत्र रूप में ना आता है पुता ही पुत्र रूप में ना आता है इसीलिए वह गर्मिणी अवस्था में क्या करती है गर्मिणी उस बच्चे को अंदर में रहने वाले को यह मानती है मेरा पति ही है यहा इस रूप में इसीलिए उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करती है, बड़ा संभाल उनका बीज को वो उनको ही इस रूप में धारण ऐसा मान करके इसे श्रुति तुम्हारा आदेश दे दिया जिंदगी भर बड़े पति पत्नी से सेवा लेकिन गर्भिणी जब होती है तब पत्नी की सेवा पति करना चाहिए में कि शब्दावली है उस समय ये भावना करती है कि मेरा पति ही में इस है इसलिए मुझमे समाह तत्पति क्या है कि मन अपने अंदर में अव चैतन्य को उसी प्रकार समझ करके धारण करता है इसलिए दृष्टान दे दिया अंतर गर्भ न प्रचलित आत्मना बाह्यो ताजात्म बाह्य अनात्मा भी बुद्धि विशिष्ट आत्म जी भगत हो इसलिए जो अनात्मा थे ये सब चैतन्य ताजात्म्य अपन हो गए हैं इसलिए अनात्मा होता हो भी इसको आत्मा मान लिया गया है बुद्धि विशिष्ट आत्मे जिगतो थो अग्नि ही प्रत्य आविर्भाव तिर भाव धर्म कैर विज्ञान आभास रूप ही बुद्धि बुद्धि विशिष्ट आत्मा बुद्धि विशिष्ट आत्मा बुद्धि विशिष्ट चैतन्य उसी को आत्मा मान लिया कौन लौकिक आम आदमी की तरह से मान लिया गया है और शुद्ध आत्मा कैसा लेकिन तदविलक्षण उससे विलक्षण है उसी प्रकार जिस प्रकार से अर्चि भी व जैसे अग्नि क्या है अर्चियों से विलक्षण वो जो लव है दर दर दर जल रहा है लहर जैसे उठ रहे हैं वो क्या है वो उत्पन्न विनाश वो अग्नि है क्या यदि वो अग्नि होते तो क्या कहोगे? उत्पन्न विनाश होता अग्नि उत्पन्न नाश हो रहा है लगातार कहाँ जल रहा है फिर इसलिए आपको कहना पड़ेगा आधारभत जो अग्नि है उन लवो से भिन्न है इसीवरे तो ये जो अनित प्रत्यय आविर्भाव तिरोभाव धर्म गई, आविर्भाव और त्रभावी धर्म वाले इन के से प्रत्यो की पेलक्षण अनित्य, अनित्य विज्ञान आत्मा सुखी दुखी इन अनित द्वारा यह सुना करता है अनित्य विज्ञान वाला आत्मा है सुखी है दुखी है इत्यादि मान लेते हैं ये तो नहीं कोने किया नहीं है कोने क्या कहा जीव का ज्ञान अनित अनित्य ज्ञानवान जीवन ईश्वर में क्या वेद किया तो आत्मा जैसा लौकिक कहता है वैसे नहीं में मानता है, है। अनित्य ज्ञान अधिकरण महात्मा सुखाधिकरण महात्मा दुखाधिकरण महात्मा फिर सुख दुख सब उसके आत्मा को गुण माना ये कौन कहता है कई अभिभगत हो अतो अन्यो, नित्य विज्ञान स्वरूपाद आत्मा इसलिए नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से ये जो आत्मा लौकिकों के तरह आत्मा है ये आत्मा जो जीव है वो अन्य है इस तरह से अन्यो जीव ये सिद्ध हो गया थे? वह जो अन्य जीव सिद्ध हुआ है जो लौकिकों के द्वारा स्वीकृत अनेक दर्शनों के द्वारा भी स्वीकृत है वह अन्य जो जीव है वह जीव ही तक ही विज्ञान विज्ञानापेक्षा वहीं पर विज्ञान की अपेक्षा होती विपरीत ज्ञान तंज है और वहीं पर विपरीत ज्ञान भी होता है हम आत न जाना आतनम जिज्ञासा आत्मसंबंधित जिज्ञास आत्मनो जिज्ञास तो जिज्ञासा है आत्म विषय जिज्ञासा है करके ज्ञान का ज्ञान का संबंधी, इच्छा का भी विषय बना तो बना दिया उसने, और सूत्र सूत्र लिया, अतः ब्रह्म, सा। ब्रह्म। का खेल है हाँ, अतः का जितना भी है यह सब अज्ञान की ही महिमा है इसलिए कहते हैं जो विपरीत ज्ञान है जो आपने कहा था सम्यक ज्ञान हो रहा है दुनिया को क्या समय ज्ञान हो रहा है आत्म न जानामि, ये जो विपरीत ज्ञान आपने कहा वह भी उपपद्यते, न थे न पुनर्ज्ञान अरे सारी बातें नित्य विज्ञान में उपन्न नहीं हो सकता है तब पूर्व पक्षी गत्यक्ष विरोध का आपने इस परिहार तो कर दिया प्रत्यक्ष विरोध का हो गया लेकिन श्रुति विरोध का पर्याय पर हुआ इससे व्यर्थ तो है।, है? है इतना ही नहीं आतम में आदि नित्य बोधात्मक आत्मा में जो वाक्य ये भी व्यर्थ है जो नित्य बोध आत्मा है तो आत्मा को जान लिया अरे आत्मा को जान लिया कैसे जान लेगा वो जो नित्य विज्ञान है नित्य प्राप्ति है उसमें जाना क्या जिस पहले नहीं जानता था और अब जान लिया यदि न जानते जान नित्य विज्ञान नहीं है वो एक रोग करते नित्य विज्ञान है और दूसरे तो आत्मा को जान लिया विरोध तो है ये श्रुति विरोध अभी तक तो, तो नहीं हुआ नहीं आदित्य अन्य न जैसे सूर्य वो दूसरी सूर्य से प्रकाशित होगा क्या इस तरह से नित्य विज्ञान जो आत्मा है उसको किसी दूसरे से प्रकाशित करके कैसे कोई कह रहा है मैंने उस आत्मा को जान लिया ना आत्मा को जान लिया घट को जान लिया का मतलब क्या आपने उस को जानने के लिए दूसरे प्रकाश की अपेक्षा करी है ज्ञान की अपेक्षा किया आत्मा को भी इस तरह से आपने जान लिया है यह भी किसी अन्य ज्ञान का अपेक्षा कर रहा है यह आपत्ति होगी ऐसा तो देखने को मिलता नहीं क्योंकि आदित्य तो नहीं प्रकाशित इसलिए आत्मा का बोध कराने के लिए जो उपदेश देते हैं दुनिया में यह झूठा है अनर्थ के व्यारोप अप निष्प्रपंच सारा उपदेश केवल अध्यारोप का अपवाद करने के लिए है जिसको रज्जु में सर्फ दिखाई देगा उसी को तो हम समझाएंगे अरे भाई ये सर्फ नहीं है ये रज्जु है को नहीं दीख रहा क्यों उपदेश देने जाएंगे जरूरत है नहीं उपदेश उसको जिसको दिखाई दे रहा है उसी को उपदेश है, जिसको ये है उसको उपदेश देना रहे। रहे। अरे भाई इसम जगत को ब्रह्म को मत समझो ये ब्रह्म नहीं है इसका अधिष्ठान जब ब्रह्म है जिसकी कल्पना का जो है वो ब्रह्म है ये सत्य नहीं है यह निश्चय करना है लोक अध्याप अपा लोगों के लोक के द्वारा जो किया गया अध्यारोप है उस अध्यारोप को हटाने के लिए यह सारा उपदेश दिया जाता है समस्त उपदेश केवल अपोह के लिए हटाने के लिए क्या चीज हटाना है अध्यारोप को हटाना है अध्यारोप कैसे हुआ अनादिकाल अज्ञान की वजह से हो गया है अरे अध्यारोप हटाने का मतलब हो गया केवल अध्यारो को दूर करने से नहीं होता तब ज्ञान को नष्ट कर दोगे तो सदा तो के लिए तो बड़ा सुंदर कर रहे हैं विशिष्ट को उपदेश देना भी व्यर्थ है निरुपाधिक को उपदेश देना भी व्यर्थ है विशिष्ट से निरुपाधिक ब्रह्मण उपदेश असंभव है क्यों विशिष्ट को उपदेश देना क्यों व्य है भाई क्योंकि अपने वैशिष्टता को त्यागना नहीं चाहता आ, आम आम आदमी जो है अपने आप को वही मानना चाहता है उससे बदलना नहीं चाहता कभी ये विशिष्ट है अपनी वैशिष्टता को त्यागना चाहता है क्या छोड़ना ही नहीं चाहता मैं ये हूं पकड़ रखा है तो वही हूं उसको जितना भी समझा तुम्हें नहीं हो नहीं मानेगा चढ़ा हुआ है ना जब तक नशा है कहाँ बदलेगा वो तो है जब नशा तब ना बदलेगा तब उसको समझ मैं, मैं वो नहीं था मैं कुछ और था ये अज्ञान की जो नशा चढ़ा है तब तक, तक ऐसा ही रहेगा बदलेगा इतना आसानी से नहीं इसे इस विशिष्ट जो अचीव है ना लौकिक किसको समझाना व्यर्थ है और निरुपाधिक को उपदेश क्या देगा उपदेश व्यर्थ है तो दोनों के अंदर उपदेश किसकी उपदे दे रहे हो आप तब कहते हैं ठीक कर दा असंभव उपदेश संभव न ना होने पर भी असंभव विशिष्ट चित स्वरूप जीव पद लक्ष्य वैशिष्ट द्वारे उपदेश भविष्य उपाधि से विशिष्ट चित स्वरूप जीवपद लक्ष्य है जीवपद लक्ष्य जो चित स्वरूप है उसका वैशिष्ट उपदेश बहुत सुंदर टिप्पणी में लक्ष्य से मिले उपहित चार नंबर वैशिष्ट द्वारा लक्षण या लक्ष्योपस्थित हो के द्वारा लक्ष्य की उपस्थिति होने, होने से शक्य से संबंध जो द्वार है वह उसका संबंध का प्रतियोगी रूपेण शक्य भी आवश्यक है तो शक्यार्थ के बिना लक्ष्यार्थ बोध नहीं करा सकते जिसको मालूम भी नहीं गंगा शब्द का अर्थ क्या है गंगा जल का प्रवाह है ऐसे मालूम नहीं मान लो किसी आदमी था उसकी बड़ी बहन का नाम गंगा था बड़ी बहन का नाम गंगा और आपने कहा गंगा घोषा कर दिया गंगा जी का मतलब प्रवाह प्रवाह का जो लक्षण कर दिया तट में वो तो खड़ा हो जाएगा महाराज रुकिए, हमारी बहन जो है कोई नदी थोड़ी है प्रवाह कर दिया हमारे गंगा जी का मेरी दीदी जो गंगा है वो कोई प्रवाह नहीं है मेरी दीदी है वो ऐसा बोलेगा वो नहीं बोलेगा हम मेरी दीदी को प्रवाह कर दिया आपने इसे कैसे कर दिया कि उसके दिमाग में गंगा शब्द कर क्या बैठा हुआ है दीदी अब जो पता ही नहीं गंगा मतलब कोई नदी भी होती है इसी ने पहले शक्यार्थ जरूरी है उसके बिना लक्ष्यार्थ सीधा पकड़ा नहीं है तब उसे कहना पड़ता है भाई तुम्हारी दीदी का नाम गंगा क्यों रखा गया है कहाँ से शब्द आ गया बताओ ये सब देवी देवताओं का नाम माता पिता लोग रख देते हैं बच्चों को पता पड़ता है ना उसको इसी और गंगा की कोई देवी है वो देवी किसके अधिष्ठात्री है एक नदी विशेष अधिष्ठात्री है वो नदी कहाँ है हिमालय से निकलती है खाड़ी में चली जाती है उस नदी का स्वरूप क्या है जल प्रवाह स्वरूप है अत्य गंगा शवाचार वास्तविक क्या है प्रवाह है तो बताए बिना लक्ष्यार्थ कैसे जाओगे तदत यहां पर भी ये जो विशिष्ट जीवात्मा है उसको पहले शक्त्यार्थ समझाना पड़ता है अरे तुम्हें शरीर नहीं हो तुम्हें मन बुद्धि अहंगार नहीं हो यह विशिष्ट चैतन्य तुम्हारा वाच्यार्थ स्वरूप है तुम्हारा स्वरूप क्या है बुद्धि विशिष्ट चैतन्य है अंतकरणावचिन चैतन्य है पहले उसको वाच्यार्थ समझाओ उस चैतन्य को पाचात में क्या ला, ला आते हैं आप चैतनी को लाना पड़ता है अंत करणा व चिन्ह पुद का वाचा और फिर ये जो चैतन्य में अंतरण रूप में वैशिष्ट कहाँ से आ गया यंत्र कहाँ जाया, ये चेतन कैसे विशिष्ट कर दिया ये विवेचन करता उसको समझाएंगे जब तब कहेंगे अंतकरणाम चीज ही नहीं हो जाएगा तो बचेगा क्या लक्ष्यार चेतन बच जाता है इस प्रकार से उपदेश दे करके ऐसा वो वैशिष्ट जीव विशिष्ट जीव को भी उपदेश दिया जाता है तो हो नहीं सकता विशिष्ट को भी कैसे होगा सीधे काल में तुम ब्रह्म मानेगा ही नहीं इसे पहले बाश्यार्थ को लेना पड़ेगा शक्यार को पड़ेगी शक्यार संबंधी का नाम ये लक्षण होती है तद्वारा लक्ष्य का बोध होता है अतएव शक्य के बिना शक्य रूपी द्वार साधन से लक्ष्य को पकड़ाना है इसके लिए ही यहां पर हमने कह दिया कि उपदेश संभव होता है वैशिष्ट द्वारे ना उपदेश भविष्य फलम तस् और ऐसे फल क्या होगा आरोपित बंध निवृत्ति आरोपित जब बंद था उसकी निवृत्ति होकर के मोक्ष हो जाएगा कि क्या लोक अध्यारोप भारत उत्पाद अनात्मा वे भी संघ ठाकुर पर से कहता है लोग ने अध्यारोप किया है ना कौन है वो लोग जो अध्यारोप करने वाला आत्मा ने अध्यारो किया कि अनात्मा ने अध्यारोप किया कौन अध्यारोप कर रहा है आत्मा अध्याप तो नहीं कर सकता आत्मा अधिष्ठान संभव स्वयं अधिष्ठान सगल उसमें नहीं हो सकता चैत्री का न शुक्ति कई वक्तिका में रजत का अध्यास स्वयं शुक्ति का कर लेती है क्या शुक्ति में रजत का अध्यास किसने करा शुक्ति ने खुद कर लिया क्या नहीं क्या कि शुक्ति रूप अधिष्ठान से भिन्न कोई दूसरा कौन चैत्र आदि उसी प्रकार से यहां पर आत्मा में जो अध्यास और के प्रपंच तो इस प्रपंच का जो अध्यास हुआ आत्मा में वह आत्मा से भिन्न कोई दूसरा ही होगा जिस अध्यास को किया है अध्यास कर्तृत्व चम प्रागेव अध्यासात् कर्तृत्व वाच नहीं तो फिर समस्या कड़ी हो जाएगी यदि आप माना आत्मा ने खुद में अभ्यास कर लिया है फिर तो आत्मा में कर्तृत्व पहले से आ गया था मानना पड़ेगा तब ना न्यास करेगा कर्तृत्व कब आता है तो पहले कि बाद में पहले पहले कर्तृत्व रहेगा तब तो वह कार्य करेगा कर्तृत्व बिना कार्य सिद्धि नहीं हो सकती अतः पहले कर्तृत्व है बाद में किया किसका कर्तृत्व पूछा जाएगा ना आप हाँ कर्तृत्व है तो किस विषय का कर्तृत्व है कहेगा मैं मिस्त्री हूं भाई तुम किस विषय का मिस्त्री हो बताओ है तुम राज मिस्त्री हो कि पत्थर की मिस्त्री हो कि लोहे का मिस्त्री हो कि खिड़की वगैरह बनवा के लकड़ी का मिस्त्री हो कि किसका मिस्त्री हो तुम यह तो पूछा जाएगा ना उसी प्रकार करता है तुम किस करता के करता हो भोजन का करता हो किस करता हो किसके करता हो तुम अत फिर आता है कर्तृत्व मानना पड़ेगा तब अध्यास कर्तृत्व उसके अंदर आ सकता है विशिष्ट कर्तृत्व उसके बिना नहीं होगा ये आपत्ति हो जाएगी इसे कहते हैं अध्यास नागेव अध्यासात अध्यास से पहले उस कर्तृत्व तो नहीं पड़ जाएगी से प्राग कि कर्तृत्व का प्राग भाव मानी गई है तथा अनिर्मोक्ष प्रसंग तब तो मोक्ष ही नहीं हो सकेगा इस आत्मा से प्राग भाव नियम प्राग अभाव नहीं है प्राग्भावनियम ये ध्यान रखना क्योंकि पहले से ही वो यदि रह गया आत्मा में सदातन हो गया ना बेरो आत्मा यदि पहले से ही विद्यमान जो चीज होगा वो नित्य होगा मेरे अध्यास से जो आता है वो अनित्य होता है तो अध्यास बाद में आई हुई है वो अनित्य होगा और अध्यास के वजह से जो अन्य चीजें आ जाती हैं वो भी अनित्य हो सकता है लेकिन कर्तृत्व जो अध्यास से पहले से रह गया है वो नित्य हो जाएगा और नित्य यदि कर्तृत्व रह गया आत्मा में फिर उसका भंग ही नहीं हो तो मोह पूरा न से और आपत्ति उसमें का कहोगे वो कर्तृत्व भी अध्यास ही है तत्व न करतृत्व आत्मना फिर तो आत्मा में कर्तृत्व नहीं कहना पड़ेगा तद विषय कर्तृत्व क्योंकि और तद विषय कर्तृत्व दूसरा नहीं है क्योंकि इस जगत उत्पत्ति से पहले आत्मा क्या लोग कोई दूसरा था जो आत्मा में अध्यास करे फिर तो द्वैत हो जाएगा सृष्टि से पूर्व में दो था एक आत्मा था और दूसरे का ऐसा कोई था जिसमें कर्तृत्व था और उसने क्या किया इस अध्यास आत्मा में अध्यास डाल दिया अतव अब उस कर्ता को इस आत्मा में अध्यासमय प्रपंच दिख रहा है फिर सृष्टि से पहले दो थे मानना पड़ जाएगा तो अद्वैत हो गई इसे कहना पड़ेगा तन से कर्तृत्तर अभाव तद विषय मैंने अध्यास विषय कर्तृत्व कोई दूसरा सृष्टि से पहले नहीं तो यही मानना पड़ेगा भावे अनवस्थाना यदि है कहा लोगे फिर उसमें कहाँ से आया अध्यास वो कर्ता कहां से गया पहला आत्मा में जब कर्तृत्व है उसकी कर्तृत्व को दूसरे ने लाया और दूसरे में जो कर्तृत्व तो वो कहां से आ गया वो आत्मा भी कर्तृत्व तो नित्य क्या नित्य पूछूंगा जैसे एक आपका मैंने पूछा ना इसमें जो पहले से कर्तृत्व क्या है आपने का आध्यास कौन डाला दूसरे ने डाला अर्थात उसमें कर्तृत्व थी उसने इसमें अध्यास डाल दिया है ना और दूसरे आपका में जो कर्तृत्व था मैं पूछा वो भी नित्य क्या नित्य है उसका स्वरूप होता है क्या वो भी नहीं कहना पड़ेगा वो भी वहां आध्यासिक वह आध्यास फिर तो वह उसको किसने डाला तीसरे ने डाला कहना पड़ेगा फिर कहना बसता दूसरा और दूसरा कोई हो ढूंढ लो मिलेगा नहीं झड़क बाद अनात्म नूसरा पक्ष कौन था अनात्म न डाला क्या पूछा था ना आत्मा ने अध्यास अपने में डाल लिया या अनात्मा ने आत्मा में अभ्यास डाला ये पूछा गया था आत्मा में जो अध्यास आया है अनात्मा से आया है या आत्मा खुद ने अपने आप में डाल लिया पहला पक्ष खंडन हो गया अपने आप में वो डाल नहीं सकता अब अनात्मा डाल दिया आत्मा में ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अनात्मा तो जड़ है वो कहीं कुछ डाल ही नहीं सकता दूसरे में अपना कोई स्वरूप अनात्मा ने आत्मा में अध्यास को नहीं डाला है क्यों जड़पाद कर्तृत्व पत्ते है जड़ होने के नाते वो अनात्मा में कर्तृत्व अध्यास कर्तृत्व हो नहीं सकता है चेत ही देवदूत अध्यक्ष प्रसिद्ध क्योंकि आपने ही दिया था शुक्ति में जो रजत का आरोप हुआ है कौन किया शक्ति ने खुद ने नहीं किया, ने नहीं किया। वो क्या था? चेतन ने किया है ये मानना पड़ेगा। वो जड़ तो नहीं है ना चेतनों ही देवदत्तो अध्यक्ष के संसार में प्रसिद्ध है चेतन जो देवदत्त है वही वास्तव में अध्यास आदि को करता है अच्छा तो जड़स से अध्यास नाम भ्रांता श्रतमित नात दृष्टम च पकुसम इदे